नमः मन्त्रपाठः ओ सहनावतुम् सहनो भुनक्तुम् सह वीर्यम् कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तुम् मा वेद्विषाव है शाति शांति शांति शांति हा जी हमारा प्रसंग चल रहा है वृद्धि रादच अदे गुण इको गुण नृद्धि न धातु लोप आर्ध धातु के कंगि च इन पांच सूत्रों की परीक्षा इनमें से पहले सूत्र को हमने विचार की अकल दूसरे सूत्र को लेकर के विचार करेंगे अदेंग गुण अदेंग गुणा के उदाहरणों में पहला प्रकार है चेता नेता इस प्रकार से तो मेरा प्रश्न है चेता में दीर्घ किस सूत्र से होता है चेता में दीर्घ किस सूत्र से होता है ऋचा जी म्यूट करके रखना है हां जी ऋचा जी चेता में दीर्घ किससे होता है आ, तो रेणु जी बताइए जी इन सबके उत्तर हर्ष हाँ बोलिए को दीर्घ आदेश होता है परे रहते इन सब अंगों की उपधा को इन सब, इन सब अंगों की उपधा को दीर्घ होता है कब होता है समुद्र भिन्न सु परे रहते और हाँ सर, जी संबुद संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान परे रहते इतना कहो तो हो जाएगा ठीक है और दीर्घ हो गया है चेता में अनंग आदेश हुआ है अनंग अनंग आदेश हुआ है ये किस सूत्र से हुआ है रुचि जी ओम स्वामी हाँ चेतन चेता में अनंग आदेश हुआ किस सूत्र से ओम स्वामी सौ निशान चाह कहता है ओम क्या कहता है इसमें स्वामी जी अनंग आ, ओम स्वामी इसमें अनंग सौ असंबुद्ध की अनुवृत्ति आएगी यह कहता है रिकार्तन और अनेहस, इन अंगों को अनंग आदेश होता है सम्बुद्धि भिन्न स परे रहते क्या क्या भिन्न रिकार सा परे रहते हो परे रहते बोलिए सू, सू, सू परे रहते, सू परे रहते। जी संबुद हाँ जी हाजी रिकार्त अंग हो, हो, हो, हो। इन अंगों को अनंग आदेश होता है संबुद्धि बिन्न सुपरे रहते और ये अनंग कहां पर आदेश होता है रुचि जी आ, ओम स्वामीन अलोत्य अलोत्यस से अंतिम अल के स्थान पे होगा फिर ओम स्वामीन अलोत्यस से अंतिम अल के स्थान पे आएगा फिर अनेकाल से सर्वस्व ने कहा कि जो आदेश अनेक अल है या सिद्ध है तो सभी स्थान पे होगा तो इसका निर्धारण गिच्च ने किया जो गीत आदेश है वह अलोत्य स्थान पर होगा गिच्च गि से होगा ठीक है ये चेता में कौन सा प्रत्यय है ये जो ता ता जो दिख रहा है ना ता ये ता कौन सा प्रत्यय है सीमा जी चेता में जो ता दिख रहा है ये ता कौन सा प्रत्यय है जी ये नवुल त्रिच प्रत्यय है उसमें से त्रिच प्रत्यय है हाँ तो आप सीधा यही उत्तर दे सकते हैं त्रिच प्रत्यय है और जब मैं पूछू सूत्र कौन सा है तो नवुल त्रिचव सूत्र नवुल त्रिचो सूत्र है और प्रत्यय है त्रिच प्रत्यय ठीक है त्रिच, जी. चेता में ए, एक अर्थ एक ही है कर्ता या वाला अर्थ है दोनों का तो यहाँ पे को, त्रिच लाएंगे या नवुल लाएंगे ये कैसे पता चलेगा ये ये हमारी हमारी अपेक्षा के ऊपर निर्भर करता हम पर हम हम पर छोड़ दिया है आपको को जो चाहिए वो ले सकते उसमें से आपके सामने दो प्रकार के दो प्रकार की मिर्चियां रखी हुई है आपकी आपके ऊपर निर्भर करता है इसमें से चॉइस आप जिसका करें चाहे आप हरी मिर्च लेना चाहे तो हरी मिर्च ले लीजिएगा लाल मिर्च लेना तो लाल मिर्च ले लीजिएगा दोनों का एक ही प्रयोजन है बस केवल अंतर इतना एक आरा है एक लाल है तो ऐसे ही, तो यहाँ पे त्रिछ की जगह पे हम नबुल भी ले सकते थे नहीं अगर आप, आपको उदाहरण देख करके ले, लेंगे ना उदाहरण आपके सामने चेता है तो चेता में कौन सा लेने से चेता बनता है वो आपको देखना है ना जी. समझ में आ गया जी आ, नहीं चेता में हम क्या देखेंगे देख हम ये आ, चेता में लाएंगे चेता चेता जो दिख रहा है चेता में त्रिछ लाने पर चेता बनेगा और नवुल लाएंगे तो चेता नहीं बनेगा फिर तो चाय का ऐसा बनेगा जी, जी। अब ये, ये जो त्रिछ प्रत्यय है ये कौन सा इस त्रिछ प्रत्यय का नाम बता सकते हो क्या कोई एक नाम त्रिछ प्रत्यय का क्या नाम है त्रिछ को क्या नाम आ, करेंगे त्रि, त्रिछ को त्रि नाम से आता है ना ये नहीं वो तो प्रत्यय हो गए ना त्रिच प्रत्यय लेकिन इसका अगर कोई देना है ऐसा क्या नाम दे सकते हैं इसको तीसरे अध्याय में जो प्रत्यय नहीं वो तो कृत प्रत्यय जो होते हैं वो तो कृत भी कहेंगे उसको आ, और, और इसको मैं ये पूछूस त्रिच प्रत्यय को मान करके इट का इट आगम होता है या नहीं होता है उस समय में इस त्रिछ को क्या प्रत्यय मान करके ये सोचते हैं कि इट होगा नहीं होगा जब इट कर वो तो हां जी इट करना होता है तो क्या तो, देख करके क्या प्रत्यय देखकर के इट करते हैं वल आदे वन आठ धातु के वल आधे से इट का आगम होता है ना तो, तो प्रत्यय क्या बनेगा ये अपने बोला वार धातुक आर धातुक हाँ ये इसको आर धातुक प्रत्यय कहेंगे ठीक है अपरिक्त एकाल प्रत्यय अपरिक्त एकाल प्रत्यय का क्या अर्थ है राजेश जी है? एक, एक अल वाले प्रत्यय को अपृक्त संजय है जी एक यानी उसमें एक, एक अल एकाल प्रत्यय को अपृक्ष कहते हैं ठीक है तो चेता में गुण किस सूत्र से होता है सीमा जी ओम जी, आ, अदेंग गुना के आ, ए से. नहीं, अदेंग गुना तो वो करता है ना सूत्र संज्ञा सूत्र कते नम सूत्र लेक हा जा मोला न क इको गुण वृद्धि वृद्धिषा ये गुणी प्रश्न कु प्रश्न चेता मे गुण करने वाले सूत्र से गुण मु दिल्ली मे इस दिन में इस दिन में ये ये नंबर के गाड़ियां चलेंगी ये किसने बनाया तो आप क्या बोलोगे वो तो ये जब हमारे बोलोगे ना आप ये दिल्ली हे हे। सरकार ने बना दिल्ली सरकार ने नियम बनाया यही तो बोलोग ये थोड़ा बोलोगे मैंने बनाया या ना। तो ये अदेंग, अदेंग गुन, अदेंग गुन तो नाम रखता है ना ये तो नाम रखता है ये सूत्र केवल नाम रखता है, कि आ, ए, को कहते है। ये तो नाम रखता है यहाँ यहाँ पर गुण होते हैं लेकिन गुण करने वाला विधान करने वाला तो कोई होगा ना नियम बनाने वाला कानून किसने बनाया तो आपने कह, आप कहेंगे अम्बेडकर ने बनाया तो विधानसने अम्बेडकर ने किया ना तो उसने बनाया तो बना कानूनो गुण गुण यहा गुण किस माता, माता हाधातु धातु, धातु हा है. ये, ये सही उत्तर दिया आपने, सार्वधातु सार्व दया यहां पर गुण हो माता ये तो पता था जी, जी, जी आज रेणु जी से आज रेणु जी से पूछा था यही पूछा था गुण कहां से होता है उन्होंने बताया था तो यही याद रहेगा हाँ जी हाँ जी आप बताइए इस सूत्र का क्या अर्थ इस सूत्र का अर्थ है सार्वधातुक आर्ध धातुक, धातुक प्रत्यय परे रहते ए, ए, ए, एक इकन, अंग को सारधातुक आर्धातुक प्रत्यय परे रहते को गुण होता है आपने परिभाषा सूत्र भी लगाए यहाँ पर गुण गुणवृद्धि तो आपने सूत्रार्थ बढ़िया बनाए अब यह बताइए यहां सारधातुक परे या आर्धातुक परे उदाहरण प्रत्यय चेता में? चेता में चेत। चेता चे, चेता प्रत्यय प्रत्यय क्याम ति बिल्कुल ठीक है. सही रास्ते पे चले तो हम आगे बढ़ते हैं चेता का आपने बोली दिया है अच्छा स्तोता में स्त्रोता में गुण किस सूत्र से हुआ है सीमा जी जैसे चेता बनता है स्तोता भी बनता है जी हम्म किससे हुआ जी आज खाली खाली मैंने चेता का ही पढ़ा आज समय नहीं लग पाया मुझे नहीं नहीं आप, आप जब ए, एक जैसा उदाहरण जैसा चेता वैसा स्तो स्तो गुण किं आर्धातु को न सर्धात्क आर्धाक साकयो सारधातुक आर्धधातुकयो आर्धातु ए उदाहरण समज मु जैस जिने भी उदाहरण वैसा ही होता है बाकी कोई कोई विशेष होता तो बताता है वो स्वयं जिन्हें ये आ, आता था लेकिन वही गण अंक को गुण प्राप्त होता है पर एकदम से ध्यान में नहीं आ रहा वो था वो कोई बात नहीं कोई बात नहीं हा जी भा भ राम जी भा में क्या विशेष अंतर आया जिससे कि यह भविता बनाया क्योंकि भविता भी बन सकता था तो भविता क्यों बनाए अंतर क्या विशेष अंतर इसमें क्या विशेष इसमें अतिरिक्त जुड़ गए जिस कारण से यह भविता बना चेता की तरह या स्तोता की तरह नहीं बना यह भोता बनता ये भविता क्यों बना राममोहन जी प्रश्न समझ में आ रहे फिर से एक बार बताइए पकड़ नहीं पाया ची धातु से चेता बनता है त्रिछ प्रत्यय करके और हाँ जी तु धातु से स्तोता बनता है त्रिछ प्रत्यय करके जैसे चेताविता प्रश्न कर रहा था ऐसे ही भू धातु से भविता बनता है भविता तो इसमें क्या अंतर आया है जिससे कि भविता बनाए सब कुछ समान है जैसा चेता वैसे स्तोता वैसे ही भविता लेकिन ये भोता की जगह भविता कैसे बन गया शब्द आया इसमें क्यों आएगा कोई सा, सार्वधातुक तो है ही नहीं यहाँ पर ये तो आर धातुक प्रत्यय है शब्द तो सारधातुक पड़े होने पर होता है कंफ्यूज हो गया हाँ जी तो मैं पूछता हूँ रेणु जी से पूछता हूँ रेणु जी स्वामी जी इसमें ईट का आगम, आगम हो गया तो थे। इतका इतका नहीं हुआ. इसमें ईट का आगम हुआ है, नहीं हुआ है इसलिए अंतर आ रहा है अच्छा इट हो गया हाँ. तो ईट होने के बाद क्या होगा ईट होने के बाद संगीतायाम के उस संगीता जिसे एचो ये से अब हो हो गया भो को आदेश हो करके भव और इट मिला दिया भवी हाँ जी भविता बन गया ठीक है राम मोहन जी समझ में आ गया हाँ स्वामी जी हाँ इसमें विशेष यह है कि इट आगम होने से वो भो वो को आ, एचो यवा सूत्र लग करके अवादेश होकर के भव फिर इट मिला दो भगता बन गया बाकी प्रक्रिया चेताल इट के कारण से यहां पर दो सूत्र अतिरिक्त लगे एक तो संगीता के अधिकार में एचो यवा और एक आर्ध हत सीट वाला था ठीक है कर्ता में क्या विशेष अंतर है राम मोहन जी पर सूत्र लगेगा जी हाँ बिल्कुल ठीक है उरन लगेगा और कर्ता बन जाएगा ये भी अनिट है यानी इसमें भी इट नहीं होगा रूप को देखते ही पता लगता है कर्ता यानी इसका मतलब इट नहीं है भविता इट है चेता इट नहीं है स्तोता इट नहीं है ये पता लगता है हरता इट नहीं है पता लगता है जयती जयती ये दूसरा दूसरा प्रकार है अधे गुना में एक प्रकार पूरा हो गया जयती स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं जयती क्रियापद है जयती में क्या धातु है मूल धातु क्या है माता जी बताएंगे जी जय जी जय बहुत अच्छी बात है ये किस लकार में है <mí> किस लकार में है 아, लकार, <melos> लकार <murs> वर्तमा भूतकाल लकार होता है, हा लट् लकार वर्तमान काल में लट लकार बिल्कु <murs> <murs> <काल> <murs> <murs> अब इस जयति में जयति में भी गुण हुआ है तो जयति में गुण किस सूत्र से हुआ है सुशीला जी बताएंगे सार्वधातु कारधातु कानी जी बिल्कुल ठीक है सार्वधातु कारधातु के से हुआ है तो यहां पर जयति में कौन सा परे है सार्वधातु के आर्धातु के सार्वधातुक स्वामी जी सार्वधातु क्यूकी सार्व शिप और तिप है ना सार्वधातुकु बिल्कुल ठीक बातें है इसलिए सार्वधातु से हो गया यहाँ सार्वधातु परिमान करके चेता में आर्धातु एच ओया सूत्र लग जाएगा बिल्कुल ठीक है नायती, नायती में कौन सी है? नकार को धातु स्वामी जी नकार अकार म शो नीति स्वामीजी मुक् बोला अन <laughs> <सारती, laughs> कौन सी धातु है ऋचा है नहीं लगा ओम स्वामी जी हाँ तारती में कौन सी धातु जी अस्म अश्मी हाँ हाँ तरती में कौन सी धातु है तरती है स्वामी हाँ जी आ, पर तरीटा, तरीटा। तरीटा नहीं, तारती। स्क्रीन पर देखिएगा दूसरा तरिता तरिता तरिता नहीं तरती स्क्रीन पर दिख रहे हैं ना आप स्क्रीन पर देखिएगा तरती लिखा हुआ है पर्दे परि धातु त्रिधातु लगेगी उसमें कौन सी धातु जी त्रिधातु त्रिधातु लगेगी नहीं त्रि तो धातु पूरा बोल धातु धातु का अर्थ भी साथ में बोलिए क्या धातु है तैरता है तैरती तैरता है संस्कृत में क्या धातु जैसे दे। भू सत्तायाम जी जय ऐसे त्री त्री के आगे क्या अर्थ लिखा हुआ रहता है त्रि प्लवन संतरण ड़ना अर्थ होता है और तैरना अर्थ होता है ठीक है और त्रितरती में क्या विशेष सूत्री लगे गुण करते समय ऋचा जी किस सूत्र से गुण हुआ है किस सूत्र से गुण हुआ है तरती में संज्ञासूत्र अधे गुना संज्ञासूत्र सूत्र होगा गुण क्या अर्थ है संजा गुण होता है संजा से नहीं संजा तो है सूत्र का अर्थ बताना पड़ेगा ना आपको कैसे पता लग रहा है कि गुण इस सूत्र से हुआ है तो आपको पता लगना चाहिए ना क्यों हुआ है गुण जब तब आपको अर्थ समझ में आएगा तभी बुद्धि में बैठेगा आगे नहीं भूलेंगे आप केवल आप इतना सोचेंगे कि हां सारदात कारधात के से गुण हो गया तो फिर आप आगे दोबारा जब भी पूछेंगे तो आपके मन में परेशानी रहेगी संशय रगत रहे, क्यों हुआ ऐसा जब तक तसल्ली नहीं करते ना हम कारण को नहीं पकड़ते हैं कि, कि किस कारण से यहां गुण हुआ है वो कारण जब तक पकड़ में नहीं आता है ना तब तक संशय बना रहेगा अथवा मैंने बोला इसी सूत्र से हुआ तो आपने मान लिया लेकिन मानने के पीछे आपके पास आधार नहीं है ना तो वो जल्दी मन से निकल जाता है आधार रखना पड़ता है तो अभी आपने आप, सुना होगा ना अभी किसी ने बताया माता जी ने बताया था इस सूत्र का अर्थ और आर्धातुक परे रहते इगंत अंग को गुण होता है यह सूत्र का है पकड़ में पकड़ में आए ना इसको याद रखिएगा सूत्रार्थ को जी पचंती रुचि जी पचंती में अंती कैसे बनता है अंती ओम स्वामी हाँ जी जी पचंती में स्वामी जी जी आएगा हम्म बहुवचन की भी में फिर झोनता सूत्र से अंत आदेश होगा जी। और अने, अनेकाल से सर्वस्व से छ के स्थान पर अंत और ई पचंती हो जाएगा स्वामी झोनता झोनता से फिर अनेकाल से सर्वस्त्र करके अंत आदेश आएगा फिर अकह सवर्ण दीर्घ से और उसके बाद अतो गुण से पचंती बन जाएगा जी अतुगुड़ी ठीक है श्रद्धा जी बताएंगे पचे पचे में आत्मने पद किस सूत्र से लाते हैं पचे में आत्मने पद किस सूत्र से लाते हैं श्रद्धा जी तुम समी जी स्वरित, ए, स्वरित इत कर्तव्य प्राय क्रिया फले सूत्र का अर्थ बताइए इसका अर्थ है सूत्र मूल सूत्र को देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं मूल सूत्र को देख करके बताइए स्वरितेत धातु से यकार इत धातु से आत्मय पद होता है अगर क्रिया का फल कर्ता को मिलने की स्थिति में हो तो बोलिए स्वरितेत धातु से और यकार इत धातु से अपने पद होता है अगर क्रिया का फलकर्ता को मिलने की स्थिति में हो तो बिल्कुल ठीक बात कही स्वरितेत धातु हो यानि जिस धातु में स्वरित की संज्ञा हुई हो और नियकार की संज्ञा हुई हो जिस धातु में ऐसे धातु से आत्मने पद होता है यदि उस क्रिया का फल कर्ता को मिलता हो तो, तो उन्होंने ठीक अर्थ बताया है तो यहां पर पछे ये बना है तो पछे ए कैसे बन गया श्रद्धा जी ए पछे में ए कैसे बना किसके स्थान में ये बना है और कैसे बना है? इसको बताइए इसमें जो इट है तो आ, ये बोलिए इट का मतलब सबको समझ में है इट का मतलब क्या है वो इट इट से मतलब आ, उत्तम हाँ उत्तम एक, पुरुष का है स्वामी जी आ, इक, उत्तम पुरुष एक वचन दूसरे लोग ये ना समझे सब नए है ना वो इट का मतलब जैसे आर्धा वाला जैसे इट होता है ना वो वाला इट नहीं है सब लोग समझ लें इट का मतलब है तिप्त झी सिप्त मिप व परसने पद का होने के बाद फिर आत्मनेपद पद प्रारंभ होता है ता आताम झा साम ध्व इट वही महिंग तो इट वही महिंग इट जो है ये आत्मने पद वाले नौ प्रत्ययों में से उत्तम पुरुष का एक है इट इट उसकी बात हो रही यहां पर हां आगे बताइए इट के स्थान में इट के स्थान पर टक इट हो गया फिर मतलब की ई है तो उसको फिर एक तो हो जाएगा टीता आत्मन पदानाम टेरे से हाँ टीता आत्मने पदानाम तेरे सूत्रार्थ बताइए इसका है टित लकार जो आत्मने पद है आत्मने पद में विद्यमान जो तीतलकार है उस टी भाग को एक आराधेश हो जाता है को। किसको कहते हैं अचो त्यादिटी हाँ सूत्र को बताइए अचुंत्यादिटी के है अचो में जो अचो में जो अंतिम अच है उसके उसको उसके आदि अच को टीव संज्ञा दी गई है इसको ऐसा कहिए अचो में जो अंत्य अच है तदादि अच को तदादि भी जोड़ना पड़ेगा ना अंत्य नहीं तदादि भी हो जी जी जी ठीक है तो उसको ये होगा अब टित लकार किसको कहते हैं किन किन को टित कहते हैं टित लकार कितने होते हैं थोड़ा बताइए सब समझ में आ जाए पितलकर छ हैं, हाँ जी सुन लीजिए लट कर छह है हाँ जी लट लिट लूट, लिट और लोट और एक है जो वेद विषय में प्रयोग होता है लेट, जी ये देखिएगा लट लिट लूट, लिट, लिट ये चार हो गया फिर लोट पांच हो गया फिर होगा लेट वेद में होता है छ ये तित लकार कहलाते हैं अब पचे में गुण कहां पर हुआ है श्रद्धा जी पचे में गुण कहां पर हुआ है गुण अतोगुणे से गुण हुआ है जी अतोगुणे से गुण हुआ है यह हुआ है शप के आकार और इधर और तीत के जो तीत को जो ए हुआ है उस ए के स्थान पर जी ठीक है सूर्योदया कौन बताएंगे सूर्योदया राजेश जी बताइए सूर्योदया में कहां पर गुण हो रहा है राजेश जी है उदय हां जी आ, उदया, सूर्य से उदय सूर्योदय जी तो यहां पर सूर्य में जो आकार है और उदय में जो उकार है वहां आदि गुण से गुण होगा सूत्रार्थ बताइए आदि गुण अचिपरत जी अवर्ण से गुणा बहुत नहीं नहीं नहीं सूत्र को देखिये ना आद गुणा है सूत्र को देखिए सूत्र के शब्दों को देखिएगा तो समझ में आ जाएगा आप एक काम करिए मूल पाठ में सूत्र देखिए अनुचियों को देखिए तब सूत्रार्थ कर पाएंगे आप ऐसा नहीं कर पाओगे ओम भगवान हाँ सूत्र संख्या आधगुना जो है छ एक चौरासी है सब लोग खोल करके देख लीजिएगा जी आ, आप बताइए इसमें कई अनुवृत्तियां ना उससे आपको सूत्रार्थ करने में मदद आए मिलेगी इको अण चीज से अच्छी क्या जी पूर्व पर की आएगी हाँ और और आप बताइए संगीतायाम की तो आ ही रही है एक अपूर्व परयोग की अनुवृत्ति आ रही है ना एक अपूर्व परियोग की पूरे सूत्र हां जी हां जी फिर आधगुना कहता है कि अचपरे रहते इसको ऐसा कहते हैं आकार से परे आकार से उत्तर अचपरे रहे और अच से पूर्व आकार हो तो पूर्व पर के स्थान में गुण एकादेश होता है आ, नहीं समझो समझे महाराज आकार से उत्तर अच्च परे हो आकार से परे अच हो और अच्छ से पूर्व अकार हो तो पूर्व पर के स्थान में गुण एकादेश होता है आत् पंचमी है ना हाँ जी हाँ जी तो अकार आत, अकार, आत, आत मतलब आकार से उच्चतर अच्छ हो और अच्छ से पूर्व आकार हो तो पूर्व पर के स्थान में क्योंकि दोनों कारण बनेंगे अभी तक हम तो सूत्र ये कर रहे हैं ना अच परे रहते पूर्व को यह काम होगा अथवा पूर्व में यह है तो परे ये होना चाहिए एक एक पक्ष को लेते हैं इस प्रसंग में दोनों को देखते हैं यहां पूर्व परयोग का जो पूर्व परयोग की अनुवृत्ति जहां तक जाएगी इस पूरे प्रसंग में पूर्व को भी कारण मानते और पर को भी कारण मानते हैं। पूर्व की पूर्व पूर्व की जो है पर की अपेक्षा है पर को पूर्व की अपेक्षा है दोनों के बिना काम नहीं चल इसलिए इसको पूर्व पर कहते हैं पूर्व और पर के स्थान में फिर एकादेश हो रहा है गुण एकादेश तो अच से उत्तर अच अच्छ, अच हो और अच पूर्व अवर्ण हो तो पूर्व पर के स्थान में गुण एकादेश होता है पकड़ में आया भगवान जी तो सूर्योदय बन गया आपका आधगुना इसमें हाँ जी, है जी। हाँ एक शंका हुआ जी सॉ जी आधगुणा और अतो गुणे में क्या अंतर है समझ में नहीं है समझे आधगुना अतो गुणे में ये अंतर है कि एक, एक है और एक, एक करता है पदांत में अतोगुणे जो है अपदांत में करता है और आदगुना पदांत में करता है यह अंतर है ठीक है अत, अतोगुणे जो है यह गुण परे रहते गुण परे रहते ऐसे कहता है और आदगुना जो है ना अच परे रहते यह कहता है यह भी अंतर है आदगुना में यह कहता है कि आकार से उत्तर अच परे होना चाहिए और अतोगुणे कहता है आकार से परे गुण पर होना चाहिए गुण होना चाहिए और आधगुना में केवल आकार ही लिया गया है और अतोगुणे में अतोगुणे में आकार लिया है नहीं आधगुना अतो में कोई विशेष अंतर नहीं है बस ये एक, एक गुण मांगता है और एक अच मांगता है एक पदांत मांगता है एक अपदांत मांगता है ये विशेष दो अंतर है स्वामी जी नमस्ते त्र परूपम अभी भविष्य किला स्वामी जी अतो गुण है पररूप एकादेश है पररूप भी है ठीक है ये एंगी पररूपम से पररूप एकादेश होता है वहां पर और यहां पूर्व पर के स्थान में गुण एकादेश होता है अतो गुणे में पररूप होता है और इसमें पूर्व पर के स्थान में होता है ये तीसरा अंतर बताया ठीक बात है हां जी हम आगे बढ़ रहे हैं ओम भगवान जी ये अतो गुणे में जो अ को पहले से गुण मानते हैं तो जैसे वृद्धि वृद्धम इसमें पहले से जो वृद्ध है उसकी वृद्ध संज होती है वैसे पहले से गुण है उसकी गौण संज नहीं होती जी जी ये जो अतोगुणे है ना अतोगुणे जो कहता है देखिए अतोगुने क्या संख्या अतोगुने की नाइन्टी फोर स्वामी जी नाइन्टी है नाइन हाँ जी हाँ जी नहीं आकार को गुण मान के नहीं बोला है। ये तो गुण परे मान है ना अपदांत आकार से उत्तर अपदांत आकार से उत्तर गुण परे रहते पूर्व पर के स्थान में पररूप एकादेश होता है जी जो बाद में जो अ है ना उसको गुण मान के ही करते हैं ना काम आ, बाद में कौन सा आ, जैसे इस उदाहरण में मैं एक बार खोलता हूं भाष्य जी पर एक है, हमने परे तो उदाहरणकारे हो या हो या हो। होंगे गुण मे में, तो मेरा प्रश्न ये था जि वृद्धि यस्य चमादिवृद्धम् ए विशेष संज्ञा कि वृद्ध की जी जी वैसे यहां पहले से ही अगर गुण प्राप्त है तो उसकी गौण या कुछ और ऐसी संज की है क्या कहीं अष्टी में नहीं पहले से अगर गुण है ना तो आप किसको गुण मान रहे हो ये बताइए ये पूर्व वाले नहीं, को को वारे वारे ये ये वाले को मान रहे नहीं एक तो तदभावित है एक अतद्भावित है मैं समझ रहा हूं आपकी बात को तद्भाविक अतद्भावित अतद यहा उदाहण मे उदाहरण निर्भर महोदय डिपेडि अग्रि गुण मानरे है कि गुण मानते हैं मै का वैसे न मनते जैः अपदान्त उत्तर तो अपदान्त अकारी अकार है के गुणर्गत आता लेकिन उसको है गुण नानकार मा लेकिन परे वाले को गुण मान दें ऐसा और वो परे वाला जो है वो उत्पन्न करके आ, लाते हैं इसलिए उसको तदभावित कहते हैं तो आप उदाहरण बताएंगे तो मैं बता पाऊंगा बिना उदाहरण के मैं नहीं बता पाऊंगा आप किसको कहना चाह रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं देखिए पृष्ठ संख्या पांच सात एक निकालिए पांच सात एक इकहत्तर हाँ जी इसमें है पच्च ई पचंती में जी हाँ पचंती में ठीक है तो जो अंत अंत में जो अ है उसको गुण माना इन्होंने जी है ना? जी ठीक है ऐसे ही पृष्ठ संख्या आप खोलिए शाला वाला जी पांच सौ तिरतर इसमें जो आदि आ है उसको पहले से ही वृद्धि मान्य उसकी वृद्धि ऐसे अलग से संज्ञा की हाँ जी ठीक है ये तो ठीक है ना क्योंकि ये कहां कहां का, का, का बताया ना आपने के फिर बोलिए पांच छ तीन पांच छ तीन पांच छ तीन पांच छ शाला में जी ठीक है ये तो ये तो आ, है। और यहाँ जो पचन थी जो आपने दिखा है ना गुण का वो वो तद्भावित है क्योंकि अंत हमने उत्पन्न किया ना अंत अंत को उत्पन्न किया था वहां झी को झा को अंत आदेश किया ना तो उत्पन्न किया था वहां वहां उत्पन्न हुआ हुआ अकार है इसलिए उसको तद्भावित गुण कहें कहा का, है समझ रहे हैं? अंत पहले जैसे जी था हाँ जी में जी जी हुआ तो उसको उत्पन्न बोलते हैं ना नहीं नहीं जी झा झा में जो झा झाकेस्तान में अंत किया ना हमने अंत वो ये अंत नया बनाया ना तो ये उत्पन्न आकार है उत्पन्न अत है ना उत्पन्न अत है, आ, उत्पन अंत है इसलिए इसको तद्भावित भा, गुण माना है इसे इसलिए अतोगुण गुण पड़ेगा इसे ऐसे बोला है उत्पन्न होते हुए गुण होकर उत्पन्न हुआ था ना होकर वो वो उत्पन्न हुआ वो गुण होकर उत्पन्न नहीं हुआ वहां पर वो तो केवल झाको झाको अंतादेश हुआ है अंतादेश हुआ तो आदेश आदेश में उसको गुण मान लिया उसको गुण माना तो वो शर्त घट गया गुण मानने पर अतोगुण सूत्र व लागू हो रहा है जिसको आप गुण मानेंगे तो उसको मान करके कोई सूत्र आना चाहिए वहां पर अगर सूत्र नहीं आ रहा है तो वो गुण में आता हुआ भी उसको गुण नहीं कहेंगे मैंने आपको बोला था ना एक बार आपने पूछा था यूं तो फिर बहुत सारे शब्दों में दीर्घ आकार होता है बहुत सारे शब्दों में अरस्वाकार होता है बहुत सारे शब्दो मे एकारि गुण भी और जनका न गुण र जका नम वृद्धि रा है वो वृद्धि वे अक्षर गुण वे अक्षर बहु सारे शब्दो मे मिलेगे आ सहो गुण या वृद्धि केगे उनको केगे तु उनको गुण मानको वृद्धि मन को सूत्र आगा अग्री आर गुण न वृद्धि ने केवल वर्ण मात्र ड़ में आया इसके बाद में विचार करूंगा जी जी ठीक है तो हमने पचे को देख लिया है पचंती को भी देख लिया देवेंद्र अच्छा देवेंद्र और सूर्योदय एक जैसे ही है वहां तो गुण वो हो गया या गुण ए हो गया देवेंद्र में महर्षि में महर्षि में थोड़ा सा अंतर है महर्षि में पद्मा जी बताएंगी महर्षि में आ, समास के सूत्र से हुआ है महर्षि पद्मा जी स्वामी जी सन्मह परमोत्तम उत्कृष्टा पूज्य माने हाँ सूत्रार्थ बताइए सत्य महत् परमा उत्तम उत्कृष्ट सुबंताक्य सुबंत सह विभाषा समस्य सूत्राथ बताइए हिंदी में स्वामीजी मुश्किल है स्वामीजी राजेजी बताइए सूत्राथ हिंदी में आ, सन उत्तम इस अर्थ वाले तो देखिए सत महत परम उत्तम उत्कृष्ट इन शब्दों का पूज्यमान अर्थ वाले शब्दों के साथ समास होता है और वह समास तत्पुरुष समास के कर्मधारे हाँ कर्मधारे तत्पुरुष कहलाता है तो महत सु ऋषि सु ऐसा लिखते हैं इसको, आ, आ, समास बनाने के लिए, आ, अभी आप लोग लिख लीजिएगा दो प्रकार के विग्रह वाक्य होते हैं समास बनाने के लिए समास बनाने के लिए दो प्रकार के विग्रह वाक्य विग्रह का मतलब अलग अलग पदों को रखते हैं उसको विग्रह कहते हैं। जैसे महर्षि है इस महर्षि को आ, महान च असौ ऋषि च महर्षि ऐसा बन, बनाते हैं तो यह महान च असौ ऋषि च इसको विग्रह वाक्य कहते हैं तो ऐसे विग्रह वाक्य दो प्रकार के होते हैं समास करने से पहले समस्त पदों के या यूं कह सकते समास वाले पदों के दो प्रकार के विग्रह वाक्य होते हैं लिख लीजिएगा आप काम आएगा आपको समास वाले पदों के दो प्रकार के विग्रह वाक्य होते हैं स्वामी जी सर्वत्र विशेष केवलम कर्माधार जितने भी समास जितने भी समास होते हैं सारे समासों में समस्त समास प्रक्रिया में समस्त पदों के दो प्रकार के विग्रह होते हैं सभी समासों का बता रहा हूं यूनिवर्सल ला बता रहा हूं मैं सार्वभौम सिद्धांत समास सम पदों के समस्त पद का मतलब समास किए हुए पद जैसे महर्षि समास किया पद इसको कहेंगे समस्त पद, सम है जिस पद में उसको कहेंगे समस्त पद या समास वाले पद ऐसा भी कह सकते हैं समास वाले पदों के दो प्रकार के विग्रह वाक्य होते हैं एक का नाम है लौकिक विग्रह लौकिक विग्रह लौकिक विग्रह और दूसरा है अलौकिक विग्रह लौकिक विग्रह अलौकिक विग्रह स्वामी जी जी विग्रह का मतलब क्या है स्वामी जी विग्रह का मतलब है अलग अलग पद ठीक है लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह और इसको संस्कृत में विग्रह को आप समझना चाहते हैं तो मैं संस्कृत में भी बोल सकता हूं हां समझिए वृत्त्यर्थ वृत्त्यर्थ अवबोधकम वाक्यम विग्रह वृत्त्यर्थ वृत्त्यर्थ अवबोधकम वाक्यम विग्रह वृत्थ अवबोधक वृत्थ अवबोधक वाक्यं विग्रह उच्य वृत्वोधकम एक पद वृत्थावबोधक वाक्यं विग्रह उच्य वृत्तियार्थावबोधक तो वित्तीय और अवबोधक को मिलाएंगे तो एक शब्द बन जाएगा नहीं मिलाना है तो इसमें बीच में डैश लगा दीजिएगा तो वृत्त्यर्थावबोधक वाक, बोधकम वाक्यम विग्रह वृत्तीय कहते समास वृत्त्यर्थक मतलब वृत्ति के लिए समास के लिए समास के लिए वृत्त्यर्थ मतलब समास के लिए यह समास को जनाने के लिए जो वाक्य होता है उसको विग्रह वाक्य कहते हैं समास के अर्थ को बताने वाले वाक्य को समास के अर्थ को बताने वाले वाक्य को विग्रह वाक्य कहते हैं वृत्ति का मतलब होता है समास अब विग्रह वाक्य दो प्रकार के होते हैं एक लौकिक विग्रह एक अलौकिक विग्रह लौकिक विग्रह का मतलब है जैसे अभी हम जिस उदाहरण को देख रहे थे महर्षि का महान महान चाशो ऋषि ही महर्षि महान चाशो ऋषि महर्षि महान चा असौ ऋषि महर्षि तो महान च असौ ऋषि यहां तक जो है महर्षि को छोड़ दीजिएगा महान च असौ ऋषि इसको कहते हैं लौकिक विग्रह महर्षि को हटा दीजिएगा महान चाशो ऋषि इतना ही रखिएगा इसको कहते हैं लौकिक विग्रह नी लौकिक विग्रह कहना था लोक में प्रयोग होने वाला विग्रह लोक में कहना व्यवहार में व्यवहार में सामान्य लोक में इस तरह का विग्रह वाक्य बोलते और अलौकिक विग्रह कहते हैं महत सु ऋषि सु लिखिएगा महत सु और ऋषि सु महत सु ऋषि सु महत्सु ऋषि सु इसको कहते हैं अलौकिक विग्रह अलौकिक विग्रह का मतलब है लोक में प्रयोग नहीं होता व्याकरण में प्रयोग होता है तो, तो इसको कहेंगे अलौकिक व्याकरण में जिस विग्रह का प्रयोग होता है उसको अलौकिक विग्रह कहते हैं क्योंकि व्याकरण में हम लोग इसी का प्रयोग करते हैं महत्सु ऋषि सु आगे जाकर के सन महत् परमोत्तमोत्त कृष्ठा पूज्य माने सूत्र आदि लगा करके हम महर्षि बनाते हैं तो व्याकरण में प्रयुक्त होने वाले विग्रह को अलौकिक विग्रह कहते हैं लोक में प्रयोग में आने वाले विग्रह को महान चाशव ऋषि ऐसा प्रयोग करते हैं तो दोनों विग्रह दिखाते हैं ओम भगवन जी यहां बहुवचन कैसे होता है कहां पर मह, ये सु सुवचन नहीं है महत शब्द है और सु विभक्ति है एकवचन का सु आपने मिला के रखा है अलग अलग कर दी मैंने देखा नहीं महत को अलग कर दीजिएगा और सुभक्ति सु यानी महत प्रथमा विभक्ति का सु लाया और ऋषि में फिर प्रथमा विभक्ति का सु लाया यही तो समान अधिकरण है दोनों में सुसुविभक्ति आया एक का यह महान को ही बता रहा है महत और सु और ऋषि को बता ऋषि और ये लाकर इन सु लाकरभो सु, सुब, का लोप कते सुपो धातु का ओरनो करते हैं, ना। की दोनों का करते हैं।, की हैं की लो कते व्याकरण प्रक्रिया मेकु कहते अलौक विग्रह और लौकिक विग्रह के दो भेद लौकिक विग्रह के भेद लिख लिजेगा लौकिक विग्रह के भेद लौकिक विग्रह के दो भेद हैं एक है स्वपद विग्रह स्वपद स्वपद विग्रह स्वपद स्वपद विग्रह स्वपद विग्रह का उदाहरण लिखिए राज्य पुरुष राज्य पुरुष राज्य पुरुष ये स्वपद विग्रह का उदाहरण और अस्वपद विग्रह अस्वपद का अस्वपद विग्रह का उदाहरण लिख दीजिएगा अस्वपद वि... विग्रह का उदाहरण है कुंभ से समीपम कुंभ से समीपम अब स्वपद विग्रह का मतलब है जैसे पद है ना उसी पदों के अनुसार ही अलौकिक विग्रह बनाते हम लोग जैसे राज्य में षष्टि विभक्ति आए तो राजन गस लाएंगे राजन गस और पुरुष में एक वचन है प्रथमा विभक्ति का तो पुरुषास राज्य पुरुष के आगे लिख दीजिएगा आप राजन पुरुषासु राजनगस पुरुषासु और अस्पद अस्वपद विग्रह में लिखना है विग्रह तो यह बनेगा कुंभ से समीपम यह लौकिक विग्रह लेकिन अलौकिक विग्रह इसी का बनाएंगे तो यहां पर कुंभ गी ऐसा होगा कुंभ गी सप्तमी भक्ति आएगी यहां पर और कुंभ कुंभ से समीपम उपकुंभम उपकुंभम का बनेगा कुंभ कुंभ गी उपसु उपसु ऐसा बनेगा ओम स्वामी हां जी हाँ जी जी ये जो कुंभ घी बताइए अलौकिक विग्रह का हां जी हां जी यानी अस्वपद विग्रह का अस्वपद विग्रह है कुंभ समीपम और कुंभगी और ऊपर यह अलौकिक विग्रह यानी स्वपद कुंभिया पहले सुन लीजिएगा स्वपद विग्रह का मतलब है जैसे पद है वैसा ही अलौकिक विग्रह बनता है और अस्वपद विग्रह में जैसा विग्रह वाक्य है वैसा अलौकिक नहीं बनता है राज्य में ष्ठी विभक्ति का एक वचन है पुरुषा में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है और अलौकिक विग्रह में हमने उसी के अनुसार लिख दिया राजन राजनगस पुरुष लेकिन कुंभ समीपम में अस्वपद विग्रह इसलिए कहते हैं इसमें कुंभस्य में षठी विभक्ति है समीपम में प्रथम विभक्ति है लेकिन षष्ठी विभक्ति के स्थान में हम गि विभक्ति लाते हैं इसलिए इसको अस्वपद कूत्र है ना स्वामी जी नहीं ये सूत्र नहीं है वो तो यहाँ अलौकिक विग्रह में जो है घी इसलिए लाते हैं क्योंकि सप्तमी सप्तमी विभक्ति से निर्दिष्ट है ना कुंभ कुंभ जो है वो सप्तमी विभक्ति से निर्दिष्ट है इसलिए सप्तम विभक्ति लाते वहां पर भले कुंभ समीपम लिखो आप कुंभ से विग्रहवा तो अस्वपद विग्रह तो कुंभ समीपम होगा यानी घड़े उपकुंभम कहते हैं ना घड़े के समीप घटस्य समीपम ऐसा अर्थ होगा घड़े के निकट घड़े के समीप घड़े के नजदीक ऐसा अर्थ लाता है तो यहां पर अर्थ तो ये निकल रहा है लेकिन कुंभ घी इसलिए लाते हैं क्योंकि कुंभ शब्द सप्तम विभक्ति से निर्दिष्ट है तत्वोपदम तत्रोपदम सप्तम स्तंभ ऐसा तो ये इस ये इस प्रकार के विग्रह मैंने आपके सामने बता दिया है किसी को समझ में नहीं आया है तो आप इस पर ध्यान मत दीजिएगा कोई बात आपको इसमें से समझ में नहीं आई हो जब समास प्रकरण आएगा तब मैं बता दूंगा तब आप अपने आप समझ जाएंगे ठीक है हाँ जी एक जी स्वामी जी जो आप इट और अनिट धातु बताते हैं जी जी अगर केवल भू सुने या जी सुने या ची सुने तो इसको इट और पहचानने का क्या तरीका है तरीका अगर, यह है कि सीधा धातु पाठ खोलिएगा उस धातु को देखिएगा वहां लिखा रहता है कि अगर अनुदात है तो आप समझ लीजिएगा अनिट है उदात है समझ लीजिएगा वही है सेट तो तो केवल सुन पता नहीं लगेगा ऐसा कैसे पता लगेगा देख करके नहीं पता लगेगा क्योंकि आपको आ, पता तब उनको लगता है जिनको धातु याद है धातु पाठ जैसे अष्टाध्याय याद है तो उनको पता लगता है ना ये सूत्र कहां पर है या वहां पर है तो पता लगता है बिना अष्टाध्यायी को खोले ही पृष्ठ भी बोलता है इस बाए पृष्ठ में है दाए कॉलम में है ऊपर है नीचे है ये सूत्र बीच में ऐसा वो बताते हैं आप पूछिएगा इनसे पद्मा जी से रुचि जी से श्रद्धा जी से वो बताएंगे जो याद करते हैं ना उनको पता रहता है वो पृष्ठ उनके मस्तक में दिखाई देते हैं पृष्ठ इस पृष्ठ पे इस कोने में ऊपर है और कोई कोई सूत्र आधा सूत्र आगे जाता है तो आधा इधर इधर पृष्ठ में है आधा अगले पृष्ठ में हर चीज बताता है व्यक्ति क्योंकि आ, उनका यही काम है याद करने का है तो वो वो सारे पृष्ठ जो है अंकित होते हैं दिमाग में तो ऐसे ही धातुओं जिन्होंने धातुओं को, को याद किया होता है तो उनको पता लगता है पहले जब याद किया है तो ये धातु जितनी भी ये सेट है ये अनिट है ऐसा पता लगता है वो जी, हाँ जी पदमा जी क्या कह रहे हैं स्वामी जी कैसे ये पूछ हाँ बोलिए ना। ना। आ, दोनों एक साथ मत बुरे। मैं जिनका नाम ले रहा हूं वो पहले जी जी बोलिए स्वामी तावती शनि से नहीं भविष्य थी बहुत बाधा नास्ती हाँ ऋषा जी बोलिए स्वामी जी ये जो पूछ रही है इनके प्रश्न पूछने का उ, उ, उ, ये है जो उ धातु शाय ये उनका किस तरह से उनकी पहचान हो सकती सकति ये उचनी है उनका है, है। इस तरह से कुछ उनका सं, संकेत मिल सकता है और वासेत मिल सकते प्रश्न ऐसा नहीं है। उनका प्रश्न ये है कि ये धातु सेठ सेठ है कैसे पता लगता ये धातु अनिट है कैसे पता लगता ये है ये प्रश्न उनका और श्यप शिप के साथ में आ, और उसके साथ में कोई संबंध नहीं है जो आप बताना चाह रहे उनका प्रश्न यही था कि सेठ का पता कैसे लगता है और अनिट का पता कैसे लगता है क्यों रेनु जी आ, जी सोनू जी आपकी कह रहे हाँ मैं मैं जो बता रहा हूँ जैसा रेनु जी ने बोला है वैसा ही मैं बता रहा हूं और आप कुछ और कह रहे हैं ऋचा जी कोई बात नहीं तो आने कोई बात नहीं। हाँ पदमा जी कुछ कह रहे हैं आ, स्वामी जी अट मध्य भविष्य पटिष्यकार से ध्वनि शूयते त्रिट अस्ती ज्ञातव्यम प पश्चात पाती वत्स्य ना इकार से ध्वनि ना उदत्ता ज्ञात अटसा नहीं है पद्म ऐसा नहीं है क्योंकि जैसे भू धातु सेठ होता हुआ भी उदात वाला होता हुआ निषेध होता है ना अभी हमने पढ़ा है ना भू धातु सेठ होता हुआ भी निशेद हुआ एक जगह अभी आपने पढ़ा जी अस्त स्वामी जी पर भविष्य कालमे तत्र तथे अस्त वक्षती जब कह रहे हैं वक्षती या आ, जी वहाँ सब वहाँ ईट नहीं हो रहे हैं ठीक बात है उससे भी पता लगता है लेकिन आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा अभी पढ़ रहे हैं ना आप जैसे ही कुछ आगे बढ़ेंगे तो अपने आप धीरे धीरे पता लगेगा अभी आप लोगों को जो नए जो लोग हैं जैसे सीमा जी है माता माता हैं इनको पता लग रहा है ना धीरे धीरे प्रत्यय का मतलब क्या होता है और आर धातु का मतलब क्या होता है सारधातु का मतलब क्या होता है अंग का मतलब क्या होता है धीरे धीरे उनको पता लग रहा है ना ऐसे आप लोगों को भी धीरे धीरे पता लग जाएगा ये तो अभ्यास से आएगा और आएगा सब लोग क्योंकि आप इसी में घूमेंगे आगे जाकर के बार बार इन्ही को सुनेंगे तो अपने आप धीरे धीरे आ, आ जाएगा ये तो सब उसी प्रकार है जैसे आप अः में रह करके गृह में दक्ष है आप लोग अपने अपने गृह में वहां आपको बताना थोड़ा पड़ता है हम लोगों की तरह कि आप ये करना वो करना या जो भी नए लोगों को सिखाना पड़ता है जैसे घर में कोई नया व्यक्ति आता है उसको हम जैसे सिखाते हैं मान लो विवाह करके जब बहु आती है तो उनको हम सब सिखाते हैं उस घर से वो परिचित नहीं होती है तो धीरे धीरे जब वो साथ में हो जाती है तब उनको अपने आप पता लग जाता है क्या क्या है तो ऐसे ही यहाँ पर आप इसमें विचरण करेंगे इस व्याकरण में हाँ जी हाँ बोलिए ओम सावंत मुझे इतना ऐसा महं जीता है यदि शब्द कगात् पूा सिद्धि लगार बता चे ले बीची की की बीच -बीच से, से पूच लेते ना, तो उसमें फिर फिर अंदर से भी अर्थ पूछ लेते तो उसमें ज्यादा कंफ्यूजन होते वो वो शुरू शुरू में सबसे होता है आपसे क्या सबसे होता है हमसे भी हुआ है शुरू शुरू में ये तो सभी से होगा जब कोई बात नहीं सीख रहे होते हैं नए नए जहां भी नया सीखना होता है वहां सबके साथ होता है सीखते सीखते आगे जाकर के यही बार बार बोला जाता है आ, कभी भूलते हैं कभी गलती होती है सबसे होती है अच्छा पुराने वालों से भी गलती होती है ऐसा नहीं है कि नए वालों से गलती होती है ये तो मनुष्य है तो पुराने वालों से भी गलतियां होती है अध्यापकों से भी गलतियां होती है ये तो होगा लेकिन सबके साथ होगा तो पूरी सिद्धि भी पूछी जा सकती तो शुरू शुरू में पूछेंगे आ, हमेशा पूरी सिद्धि पूछेंगे तो आप अकेली व्यक्ति को आप एक सिद्धि सुनाते सुनाते आपको एक घंटा निकल जाएगा तो परीक्षा कैसे हो पाएगी तो, तो स्टार्टिंग में सब पूछा जाता है और आगे चल करके अभी मैं जितना पूछ रहा हूं आगे चल करके इतना भी नहीं पूछूंगा मैं तो केवल ये पूछूंगा कि क्या हुआ जी ये हुआ बस चलिए आगे तो आपको भी समझ में आएगा हमको भी समझ में आएगा आपको आपसे जो हमने बात पूछी है, आगे चल करके कि आ, जैसे कि मैं उदाहरण दूंगा आगे चल कर के क्या ये आ, इस उदाहरण में इट होता नहीं होता है केवल उदाहरण बोला और ईट होता ही नहीं होता है तो अब सीधा आप इट नहीं होता बोलते ही मेरे को समझ में आएगा कि आपको पता है सारी प्रक्रिया तो आगे मैं कोई ऐसा ऐसा एक उदाहरण दू कि जैसे आ, अकारी अकारी उदाहरण है अब अकारी उदाहरण किस लकार का है तो जो लकार जानते हैं वो ही बता पाएंगे अकारी किसका किसका उदाहरण है तो वो पता वो बताएंगे तो मेरे को पता लग जाएगा कि इनको पता है और आ, आकारी का मतलब क्या है समझ में नहीं आ रहा है सामने वाले को इसका मतलब उनको पता नहीं है तो आगे चल कर केवल संक्षेप से पूछा जाएगा अपने आप पता लग जाएगा तो ये प्रक्रिया है अपने आप धीरे धीरे पता लग जाएगा अब मैं समय ज्यादा जा रहा है कल का कल का जो उदाहरण रंज रागे समझ में आया जी रेणु जी रुचि जी आ गया जी जी स्वामी वो ऐसा है कि इसमें दो स्थितियां हैं आज हमारे गुरु जी से भी मैंने इस पर विचार किया है आप वो स्थिति देख लीजिएगा राजेश जी है गए है स्वामी जी राजेश जी नहीं हो राजेश जी हा तो देखिये रंज रागे धातु है ना तो यहां स्तोचुनाशु सूत्र लग रहा है आ, नकार को स्तुत्व करता है स्तुत्व सूत्र से सकार और तवर्क को सकार और तवर्क को शकार चवर्ग के योग में शकार और चवर्ग होता है तो यह सूत्र भी लागू हो रहा है आपको यह पता लग गया होगा कैसे नकार जो है तवर्ग में आता है जकार चवर्ग में आता है तो चवर्ग का योग है इसके साथ में तो ये भी सूत्र लग रहा है यहां पर सीधा नकार की होकर के रंज बन जाता है एक तो ये स्थिति है और दूसरी स्थिति है सूत्र है आप खोल करके देख सकते हैं आठ चार में है स्तोष्टुना सूत्र स्तोषुनास्टू आठ चार में उनचालीसवा थर्टी नाइन सूत्र है अब तीसरा पाद निकालिएगा इसी आठवें अध्याय का तीसरा पाद और चौबीसवां सूत्र निकालिएगा नश्चा पदांत झली नश्च पदांत से झली भी सूत्र लग रहा है यहां पर रेणु जी समझ लेना नश्चा पदांत से या भी यह भी सूत्र लागू होता है यहां पर झली कहता है अपदांत नकार को अपदांत नकार को अनुस्वार होता है झल पर मोनुस्वारा सूत्र से अनुस्वार की अनुवृत्ति आ रही है इसी सूत्र से पहले तेईसवा सूत्र है मोनुस्वारा मूल अष्टाध्यायी को सामने रखिएगा पता लगेगा आप लोगों को तो मोनुस्वारा से अनुस्वार की अनुवृत्ति आ रही है नश्चापदांत से झली तो नह का मतलब नकार को छेट अपदान्तस्य नकारस्य अपदान्त नकार को क्योंकि नकार जो है में नहीं है रञ्ज बीच में है तो नकार को अनुस्वार होता है जल परे जल परे दिखरा नकारे जल है, जकार जल मे आश्च पदास्य जलि अनुस्वारया मनके चल अनुस्वास्वा बता अनुस्वारस्य यसवर्णा परसवर्ण हो जाएगा अनुस्वार से ही परसवर्ण आठ चार में है आठ चार में ही है 57 सूत्र फिफ्टी सेवन है अनुस्वार को परसवर्ण होता है यही प्रत्यार परे रहे थे तो नकार को अनुस्वार हो गए मान लीजिएगा और उस अनुस्वार को परसवर्ण होता है यही प्रत्यार परे रहे यही यही का मतलब हयवर्ट का या लिया है और कपय का या लिया है तो उसमें जकार जो है यही प्रत्यार में आता है तो अनुस्वार को परसवर्ण हो जाएगा जकार का सवर्ण हो जाएगा तो जक, जकार का सवर्ण जो है अनुस्वार का इया बनता है तो एक यह प्रक्रिया है तो इस स्थिति में पकड़ में आया आपको जो प्रश्न पूछने वाले थे पदमा जी और रेणु पकड़ में आया हां तो अब जी, मैं आ, बोला, आ, आ, जी, आ, थी, थी, यही बोला यही थी, मैं बता रहा हूँ आप लोगों के सामने तो अब क्या है ये त्रिपादी त्रिपादी सूत्र कहलाते हैं त्रिपादी का मतलब तीन पादों वाले सूत्र है ये यानी आठवें अध्याय का पहला पाद अठाइएगा और दूसरा पाद तीसरा पाद चौथा पाद ये तीन पादों के सूत्र है तो ये त्रिपादी सूत्र कहे इसको असिध प्रकरण कहते हैं असिद्ध प्रकरण पूर्वत्रा सिद्धम से असिद्ध प्रकरण के अंतर्गत आता है तो असिध प्रकरण में बाद वाले सूत्रों पूर्व वाले सूत्रों के दृष्टि से नहीं होते हैं यानी नश्चा पदांत से जली यह पूर्व वाला सूत्र है और स्तोचनाश्चू सूत्र जो है ये बाद वाला सूत्र है तो बाद वाला सूत्र पूर्व वाले सूत्र की दृष्टि से वो नहीं के बराबर होता यानी नहीं होता तो स्तोचना सूत्र ही नहीं है उसके लिए नश्चा पदांत जली को तो इसलिए नश्चा पदांत जली लगेगा फिर अनुस्वार हो जाएगा अनुस्वार होने के बाद यही परसवर्ण से परसवर्ण हो जाएगा ऐसा समाधान इसका किया है पर इसमें केवल यह भी नहीं देखते हैं इसके साथ में पूर्व पर भी देखते हैं और अंतरंग बैरंग को भी देखते हैं तो मेरा यह था कि स्तोषना स्टू श्टु अंतरंग है और नश्चा पदांत से झली बहिरंग है तो बहिरंग को समझ समझना पड़ेगा आप लोगों को अंतरंग को समझना पड़ेगा और बहिरंग अंतरंग भी कई प्रकार से होते हैं कम अपेक्षा को अंतरंग कहते हैं अधिक अपेक्षा को बहिरंग कहते हैं यह ऐसे कई अंतरंग बेरंग की कई परिभाषाएं हैं तो मैंने आ, अंतरंग की दृष्टि से स्तोष्टना लगेगा ऐसा मेरा कथन था और हमारे गुरु का कथन ये था कि आ, अं, अंतरंग बैरंग परिभाषा इस असिद्ध प्रकरण में नहीं लगता है लेकिन वो नहीं लगता है वो ऋषि की बात नहीं है मतलब पतंजलि की बात नहीं है वो किसी व्याख्याकार की बात है तो मैं इस बात पर अड़ रहा था वहां पर कि यह अंतरंग या बलवान होता है बहरंग की दृष्टि से नश्च पदांत जली बैरंग है और सूत्र अंतरंग है तो अंतरंग और बहिरंग जहां दोनों लड़ते हैं तो बहिरंग कमजोर होता है और अंतरंग बलवान होता है आप इस तरह समझ लीजिएगा अः रेणुजी है रेणुजी के आ, न, रेणु जी का बेटा है वो अंतरंग है और उनके बेटा बेटे का जो ताऊ जी है और ताऊ जी का जो बेटा है वो बहिरंग है यानी दो भाई है दो भाइयों के दो पुत्र है एक भाई की श्रीमती रेणुजी है और बड़े भाई की श्रीमती कोई दूसरी है और उनका भी एक बेटा है और रेणु जी की भी एक बेटा है तो रेणु जी के घर में कोई कार्यक्रम चल रहा है Osionfish. तो रेणु जी का बेटा कहता है मैं काम करूंगा और उस दूसरा भाई कहता है यानी उस बेटे का जो ताऊ जी है ताऊ जी का जो बेटा है वो ये कहता है मैं काम करूंगा तो रेणु जी का बेटा अंतरंग माना जाएगा और ताऊ जी का जो बेटा है वह बेरंग माना तो दोनों लड़ रहे हैं तो अंतरंग को काम दिया जाता है बहिरंग को छोड़ दिया जाता है मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को मैं मोटे तौर पर समझा रहा हूं अंतरंग और बहिरंग का मतलब क्या होता है जिस घर में काम चल रहा हो उस घर का काम दोनों को प्राप्त हो रहा है यानी वो भी बेटा कहलाता है यह भी बेटा कहलाता है दोनों कर सकते हैं और दोनों का अवसर देते हैं लेकिन अलग अलग स्थितियों में दोनों का अवसर देते हैं जब छोटा मतलब एक बेटा बाहर है और एक बेटा घर पे है तो जो घर पर है उसी से काम लेते हैं क्योंकि बाहर वाला आके कर नहीं सकता उसकी प्राप्ति नहीं है वो बाहर रहता है लेकिन दोनों इकट्ठे हो रहे हैं तब कौन करे तो अंतरंग वाला ही करेगा ऐसा एक नियम है व्या करना का तो उस स्थिति में विप्रतिषेध परम कार्यम तथ्य हाँ विप्रतिषेधे परम कार्यम विप्रति अलग स्थिति है और विप्रतिषेधे परम कार्यम का मतलब होता है स्तोचुनाश्चु जो है पर है और पूर्व में वो है तो पर वो विप्रतिषेध के भी अलग अलग अर्थ होते हैं तो कई स्थितियां यहां बनती है उस दृष्टिकोण से मेरा यही अड़ना यह था कि यह अंतरंग बलवान होना चाहिए व्याकरण के नियम के अनुसार तो अंतरंग बेरंग जो है किसी किसी जगह नहीं लगता है तो वो वो भाष्यकार कहते हैं पतंजलि बताते हैं ऋषि कहते हैं यहाँ अंतरंग काम आता है यहां बहिरंग काम नहीं आता है और कहीं कहीं बहिरंग भी काम आता है किसी दृष्टि से लेकिन वो ऋषि कहता है तो मैं मानता लेकिन किसी वाक्यकार की बात को मैं ज्यादा नहीं मान रहा था अगर व्याक्यकार की बात ही है तो फिर मेरी बात भी माननी चाहिए यहां अंतरंग की प्राप्ति है ऐसा मैं कह रहा था तो मेरी दृष्टि से स्तोषनाश्चू लगना चाहिए लेकिन हमारे गुरु की दृष्टि से वो नश्च पदांत से अनुस्वार होगा अनुस्वर से यही परसवरणा से परसवरण होगा तो आप लोग यही मान के चलिएगा नष्ट पदांत जली लगेगा उसके बाद अनुस्वर से यही परसवरना लगेगा स्वामी जी जी ओ अंतरंग मतलब बा, बाद वाला जो भी सूत्र आएगा उसको अंतरंग कहेंगे वाला जो आएगा उसको नहीं नहीं बाद वाले की बात नहीं मैंने एक उदाहरण दिया है कि अंतरंग बहरंग को समझाने के एक उदाहरण दिया अंतरंग बेरंग समझने के लिए आपको बहुत समय लगेगा अभी कि किस तरह अंतरंग बेरंग मानते वो आपको बहुत विस्तार से बताएंगे तब समझ में आएगा वैसे नहीं समझ में आएगा और अंतरंग बेरंग की परिभाषा अलग अलग करे अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग अंतरंग बेरंग बनते हैं चार पांच प्रकार के अंतरंग बेरंग बनते हैं वहां पर तो वो सब समझना पड़ेगा वो जटिल प्रक्रिया है खैर इतना ही समझ लीजिएगा अभी तो हमारे गुरु जी की बात मान करके चलते हम नश्च्य पदांत जली और अनुस्वार से यही परसवरना ये लगा के काम होगा लेकिन सीधा सीधा तो मेरे कुछ स्तोषनाश्चू लगता है तो स्तोषनाश्चू असिद्ध हो जाता है नश्चपद पदंतस्य जल की दृष्टि से जब ये इस तरह सिद्ध होता है तो फिर एक काम नहीं चलता है तो फिर दूसरे काम से देखना पड़ता है कहीं नित्य अनित्य की दृष्टि से देखना पड़ता है कहीं असिद्ध की दृष्टि से देखना पड़ता है कहीं अंतरंग बैरंग की दृष्टि से देखना पड़ता है यह सब शंका समाधान का विषय है स्वामी जी स्तोहुना चुह यदि डालते हैं तब नकार का आगम होगा अत्र इधर हमारा प्रश्न है कि नकार कैसे लोप होगा है ना स्वामी जी वो तो नकार लोप करने का अलग नियम है ना वो तो नकार का तो लोप हो ही जाएगा उसमें कोई बात ही नहीं है वो वो, वो ऐसा नहीं कहता है आगम वो तो लोप होगा ये नहीं कहता वो तो जहां नकर मिलेगा उस नकर को लोप करने का जो शर्त लागू होंगे वहां वहां लोप हो जाएगा वो आगम का ही वो कोई जरूरी नहीं है स्वामी जी स्तौनाशु यदि वयोग त्र नकार से आगम आगम बवती यदि नश्यपदात जले अनुस्वार क्रियते त्र नकार से लोपो बवती वी आपकी बात मेरे को समझ में नहीं है आप क्या कहना चाहते हैं स्वामी जी हम यदि स्तोह स्ुनाश्चु प्रयोग किएगा किए किये, तो नकार आएगा यदि नश्य पदांत से जली अनुस्वार किएगा तो इसका लोप होगा नकार का लोप होगा मैं मेरा भी आ, ऐसा मेरा ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है तो आप स्तोशुनास्ू लगाओ तो भी होगा और आप नश्य पदांत से लगाओ तो भी होगा को, उसमें कोई अंतर नहीं आने वाला लोप करने के लिए कोई अंतर नहीं आएगा केवल तरही स्वामी जी नकार लोप का सूत्र कौन होगा नहीं तो वहां पर, आप कर दोस्तु तो केवल यकार करता है अपना काम करके चला गया अब ये जो अब जो ये एक है इस एक को नकार मान करके लोप हो जाएगा उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा आप अनुस्वार करो तो भी लोप हो जाएगा आप यकार करो तो लोभ भी, भी लोप हो लो जाएगा लोप होने में कोई दिक्कत नहीं है वो यहां रहे ना रहे अनुस्वार रहे अनुस्वार रहे तो भी लोप हो जाएगा नकार रहे तो भी लोप हो जाएगा और यकार रहे तो भी लोप हो जाएगा लोप होने में कोई दिक्कत नहीं है पदमा जी हां जी उसमें लोप की दृष्टि से कोई समस्या हां जी रुचि जी बहुत स्वामी हां जी ओम। आगे आ, आगे जी स्वामी जी रंजे भी तो लोप हो जाएगा घर होगा और किसी से नहीं होगा लोप तो उसी सूत्र से होगा यहाँ तो केवल लोप होने से पहले स्थिति को समझ रहे हैं हम कि नकार को यकार जो होता है वो किस सूत्र से होता है बात उसकी चल रही खैर कोई बात नहीं तो इसको यहीं पर ओम कल, कल जो आप लोग इको गुना सूत्र को देख के ओम भगवन। जी एक टिप्पणी छोटी सी एक तर्क मीमांसा में भी होगा कहीं तो यह न्याय अगर एक सूत्र से काम चलता है कहीं हाँ तो दो सूत्र लगाने की क्या आवश्यकता है <किन> <Group> इस से मुझे आपका पक्ष प्रबल लग रहा है नहीं नहीं नहीं वो ऐसा नहीं है वहां तो दो नहीं तीन तीन सूत्र लगते हैं चार चार, चार सूत्र लगते हैं मीमांसा है। व्या, है, मीमां के अलग नियम है क्योंकि अभी व्याकरण के नियमों के बारे में आपको अभी पूरा पता नहीं है ना इसलिए आप मीमांसा के नियमों को देखा इसलिए आपको उसके हिसाब से लग रहा है जहाँ वो भी एक कारण होता है लेकिन वही एक कारण नहीं होता है वहाँ Uh, एक, एक के साथ में दो तीन चार पांच सूत्र भी लग सकते हैं और कहीं एक सूत्र भी लग सकता है वाजिब होता है कहीं पांच सूत्र लग करके भी वही वाजिब होता है व्याकरण के अलग प्रकार के नियम चलते हैं उसके हिसाब से चलना पड़ता है क्योंकि जो नियम बनाए गए ना वो उसी शास्त्र मिमासा के हिसाब से बनाए हुए हैं तो मीमांसा के मीमांसा के कुछ न्याय इसमें भी प्रयोग करते हैं और इसके कुछ कार्यों को मीमांसा में भी प्रयोग करते हैं लेकिन पूरा पूरा मीमांसा के इसमें नहीं प्रयोग करते हैं और पूरा पूरा व्याकरण के नियमों को मीमांसा में प्रयोग करते नहीं केवल सहयोग लेते हैं एक दूसरे से लेकिन सारे लागू नहीं करते कुछ अपने नियम होते हैं अगर सारे नियम वही होंगे तो यही मीमांसा हो जाएगा फिर ये व्याकरण नहीं रहेगा ठीक है हाँ बाद में अपने आप स्पष्ट हो जाएगा क्योंकि जिन जिनको भाषा यानी जिनको गणित में जैसे रुचि होती है ना हर व्यक्ति को गणित में रुचि नहीं होती है तो जिनको गणित में रुचि होगी वो व्यक्ति व्याकरण में भी बहुत रुचि लेकर के बड़े चाव से पड़ेगा इसको और अच्छा लगेगा हाँ जी इसको यही कहूंगी कि दो सिद्धि है इको गुण वृद्धि में हाँ जी इको वृद्धि में दो सिद्धि है दो धातुलों पर उसमें है, तो चारों कर लेते अच्छा ऐसा आप कह रहे हैं कि आ, एक तो इको गुणवृद्धि है और न धातु लोपे न धातु लोप आधातु के कंगी पीछा में भी थोड़ा ही है ना दो दो सिद्धि है ना जी दोनों में हाँ जी हाँ जी कंगी पीछा में अधिक है हाँ तो ठीक है इको गुणवृद्धि न धातु लोप आर धातु के दोनों सूत्रों को कर लीजिएगा ठीक बात है दो सूत्रों को कर लीजिएगा इको गुणवृद्धि ना धातु लोपार धातु के दोनों को कर लीजिएगा फिर कंगितीछा को अंत में एक दिन उसके लिए लगाएंगे फिर नया सूत्र कर लेंगे ओंकार ओम, शांति शांति शांति ही। नमो नम